शो ठॉक ध्यान सूत्र नंबर एट सत्य क्या है उसकी प्राप्ति अनस्ता संभव है और यदि नहीं तो मनुष्य उसके प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है क्योंकि हर एक मनुष्य संत होना संभव नहीं है ये पूछा है पहली बात तो ये संत होना हर एक मनुष्य की संभावना है संभावनाओं को कोई वास्तविकता में परिणित ना करे ये दूसरी बात है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 छत तो इकट्टी ही मिलती है जब वो छत पर पहुंचता है लेकिन सीढ़िया वो क्रम से चढ़ लेता है लेकिन किसी भी सीढ़ी पर वो छत पे नहीं होता है पहली सीढ़ी पर जब होता है तब भी छत पे नहीं है और अंतिम सीढ़ी पर तब होता है तब भी छत नहीं होता छत के करीब तो होने लगता है लेकिन छत पे नहीं होता सत्य के करीब तो क्रम से हुआ जा सकता है लेकिन सत्य जब उपलब्ध होता है तो पूरा उपलब्ध होता है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 जिन्होंने जाना है वे चुप हो जाते हैं और जब सत्य की बात की जाती है तो वे मौन हो जाते हैं अगर आप भी मौन हो सके तो उसे जान सकते हैं अगर आप मौन न हो तो उसे नहीं जान सकते सत्य को आप जान सकते हैं लेकिन जना नहीं सकते तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि सत्य क्या है क्योंकि नहीं कहा जा सकता है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 क्रोध को ना आने दे उसकी संभावना है आए हुए क्रोध को परिणित कर ले उसकी संभावना है और अगर वो ये करता है तो 20 साल की आदत थोड़ी दिक्कत तो थो देगी लेकिन पूरी तरह नहीं रोक सकती है क्योंकि जिसने आदत बनाई थी अगर वो खिलाफ चला गया है तो वो तोड़ने के लिए स्वतंत्र है दस पांच दफे के प्रयोग करके उससे मुक्त हो सकता है कर्म बांधते हैं लेकिन बांध ही नहीं लेते हैं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 इसलिए मैंने पीछे कहा कि केवल अंधे लोग विचार करते है। जिनकी हैं जिनकी आंखें वो विचार नहीं करते समझे ए? अगर मेरे पास आंखे नहीं हैं और मुझे इस मकान से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाजा कहा है अगर मेरे पास आंखे नहीं हैं और मुझे इस भवन से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाजा कहाँ है और अगर मेरे पास आंखे है तो क्या मैं विचार करूंगा मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा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 वे बिल्कुल भी विचारक नहीं थे क्योंकि वे अंधे नहीं थे हम उनको अपने मुल्क में द्रष्टा कहते हैं इसलिए हम अपने मुल्क में हम अपने मुल्क में इस पद्धति का जो शास्त्र उसको दर्शन कहते हैं दर्शन का मतलब देखना हम उसको फिलॉसफी नहीं कहते फिलॉसफी और दर्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है सामान्यतः फिलोसफी से हम दर्शन का अर्थ कर लेते हैं वो गलत है भारत के दर्शन को इंडियन फिलॉसफी कहना बिल्कुल गलत है वो फिलॉसफी है ही नहीं फिलॉसफी का मतलब है चिंतन विचार मनन और दर्शन का मतलब है चिंतन विचार मनन सब का छोड़ देना पश्चिम में विचारक हुए हैं पश्चिम की फिलॉसफी है उन्होंने विचार किया है कि सत्य क्या है वो इसका विचार करते हैं हमारे मुल्क में हम इसका विचार नहीं करते कि सत्य क्या है हम इसका विचार करते हैं कि सत्य है। है का दर्शन कैसे हो सकता है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 हो जाए और अगर गे विलीन हो जाएगा तो फिर ज्ञाता रहेगा वो तो गे से बना हुआ था जब गे विलीन हो जाएगा तो ज्ञाता विलीन हो जाएगा तब क्या रह जाएगा तब तब क्या रह मात्र ज्ञान शेष रह जाएगा उस ज्ञान की घड़ी में मुक्ति का बोध होता है और स्वतंत्रता का बोध होता है तो केवल ज्ञान का शुद्ध ज्ञान को अनुभव कर लेना जिसको मैंने समाधि कहा है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 आप घर लौट के दो चार दिन किसी छोटे बच्चे पे प्रयोग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दें उस बच्चे को सामने बिठा लें। और जब श्वास भीतर न रह जाए तब पूरे जोर से संकल्प करें और ये आंख बंद करके देखने की कोशिश करें कि दिमाग में क्या चल रहा है और उस बच्चे को कहते कि कोई छोटी चीज तुम सोचना कोई फूल का नाम सोचना उसको बताए ना उससे कहते हैं कोई फूल का नाम सोचना है और आंख बंद करके श्वास को बाहर फेंक के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 केवल ज्ञान का तो मतलब है शुद्ध ज्ञान की चरम स्थिति को अनुभव कर लेना उस तो अवस्था में अमृत का हो जिसे मैंने सचिदानंद का उसका बोध होता है तो समाधि के सिवा क्या परमात्मा का मिलन संभव है नहीं संभव है समाधि तो केवल द्वार है जिसे कोई कहे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 ऐसा ना सोचें कि बिना समाधि के भी संभव हो जाएगा मन हमारा ऐसा होता है कि और भी कोई सस्ता रास्ता हो यानी मतलब कि ऐसा रास्ता हो जिसमें चलना ही ना पड़े लेकिन सब रास्तों पे चलना होता है चलने का मतलब ही तब रास्ते होते हैं फिर हम चाहते हैं ऐसा द्वार हो जिसमें प्रवेश भी ना करना पड़े और पहुंच जाए ऐसा तो कोई द्वार नहीं होता जिसमें प्रवेश भी ना किया पहुंचे पर हमारे मन की कमजोरियां हैं बहुत और हमारे मन की कमजोरिया ये है कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते और कुछ पाना चाहते हैं विशेषता है परमात्मा के संबंध में तो हमारी धारणा यही है कि अगर वो बिना किए मिल जाए तो विचार नहीं है बल्कि हो सकता है कि अगर कोई आपको बिना किए भी देने को राज्य हो जाए तो भी आप विचार करें कि लेना या नहीं लेना एक बार ऐसा हुआ वहां श्रीलंका में एक साथ होता वो रोज मोक्ष की और निर्वाण की और समाधि की बातें करता कुछ लोग उसे वर्षों से सुनते थे एक आदमी एकदम खड़े होकर पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूं आपको इतने लोग इतने दिन से सुनते हैं इनमें से किसका निर्वाण हुआ हो, किसकी समाधि हुई उस साधु ने कहा, तुम्हारा विचार है तो आज ही समाधि हो जाए राजी हो तो तुम राजी हो तो आज ये मेरा कष्ट है कि तुम्हें समाधि लगवा दूंगा तो आदमी बोला आज उसने उसमें थोड़ा विचार करे आज ही उसने का थोड़ा विचार करें। मैं फिर आके आपको बताऊं। और आपसे भी कोई कहे कि मैं आज ही इसी वक्त आपको परमात्मा से मिला सकता हूं तो मैं नहीं समझता है कि आपका दिल एकदम से कहेगा हाँ आपका दिल बहुत सोच विचार करने लगेगा मैं सच आपसे कह रहा हूं आपका दिल बहुत सोच विचार करने लगा कि मिलना या नहीं मिलना मुफ्त में भी परमात्मा मिले तो भी हम विचार करेंगे तो कीमत दे के तो देने में विचार करना बहुत स्वाभाविक है मन यही होता है कि मुफ्त में मिल जाए हम मुफ्त में उस चीज को पाना चाहते हैं जिसका हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है हम निर्मूल उसे पाना चाहते हैं जिसका हमारे मन में कोई मूल्य नहीं मूल्य से हम उसे पाना चाहते हैं जिसका हमारे मन में मूल्य है अगर परमात्मा के प्रति थोड़ा भी ख्याल पैदा होगा तो आप पाएंगे कि आप अपना सब देने को राजी हैं अपना सब देने को राजी है और शब्द के लिए अगर उसकी झलक मिलती है तो लेने को राजी हो जाएंगे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 आप सोचने का मौका देते हैं दुनिया में जितने धार्मिक पाखंड चलते हैं उसका कारण पाखंडी कम है आपकी कमजोरी ज्यादा है अगर आप कमजोर न हो तो दुनिया में कोई धार्मिक पाखंड खड़ा नहीं होगा क्योंकि अगर कोई आदमी थोड़ा भी पुरुषार्थवान है अगर थोड़ा भी उसे अपने जीवन का गौरव और गरिमा है और कोई उससे कहेगा कि मैं अपने कृपा से तुमको परमात्मा दिला देता हूं वो कहेगा क्षमा करे इससे बड़ा मेरा और क्या अपमान हो सकता है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 कोई दुनिया में किसी दूसरे को सत्य और परमात्मा नहीं दे सकता है अपने ही श्रम से और अपने ही साधना से उसे पाना होता है इसलिए को को भी, रत्ती भर को भी मन में कभी ये क्षण न देना ये कमजोरी घातक साबित होती है और इस कमजोरी की वजह से आप तो टूटते हैं आप पाखंड को धोखों को झूठी गुर्डमों को फैलने का मौका देते हैं वे असत्य है उनका कोई मूल्य नहीं है और वे घातक है और विषात थे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 वो शक्ति नहीं है वह आपकी स्थिति है जैसे समझू पर अहंकार शक्ति नहीं है वो आपकी स्थिति है वो कभी पैदा नहीं होता वो है आपके साथ वो आपके सब कामों के पीछे खड़ा हुआ है वह आपकी स्थिति है उसके कारण बहुत सी चीजें पैदा होती है लेकिन वो पैदा नहीं होता अहंकार के कारण सोच पैदा हो सकता है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 और समुद्र के किनारे उसने देखा बड़ा है सागर है कोई रास्ते में पूछने लगा कितना गहरा होगा उस पुतले ने कहा कि मैं अभी खोज के आता हूं और नमक का पानी में पड़ा। और बहुत दिन बीते और बहुत वर्ष बीते वो पुतला अब तक वापस नहीं लौटा है उसने कहा तो मैं अभी खोज के आता हूँ लेकिन नमक का पुतला था और सागर में कूनते ही नमक पिदल गया और विलीन हो गया और वो सागर की तलहटी को नहीं पा सका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 पीछे कुछ बचा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा क्रोध या सेक्स विलीन नहीं होते हैं इस अर्थों में ट्रांसफॉर्म होते हैं दूसरी शक्ल में भी मौजूद रहेंगे क्रोध की शक्ति कायम रहेगी दूसरा प्रयोग करती रहेगी हो सकता है करुणा बन जाए लेकिन शक्ति वही रहेगी और इस जगत में जो बहुत क्रोधी है अगर उनकी शक्ति परिवर्तित हो तो उतने ही करुणा से भर सकते हैं क्योंकि शक्ति नया रूप ले लेगी शक्ति नष्ट नहीं होती नया रूप ले लेती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 जब आपकी कोई आवश्यकता शेष नहीं है तब आप पूर्ण आनंद में है और तभी आप परमात्मा में हैं। पूछा है कि परमात्मा में होने की आवश्यकता क्या है इसको मैं ऐसा हूं आवश्यकताएं हैं इसलिए परमात्मा में होने की आवश्यकता है जिस दिन कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी उस तो दिन परमात्मा में होने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी आप परमात्मा हो जाएंगे हर आदमी आवश्यकताओं से मुक्त होना चाहता है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 उस घड़ी वो जानता है हम ब्रह्मांमी उस घड़ी वो जानता है कि जिसे मैंने मैं करके जाना था वो तो सारे ब्रह्मांड का अनिवार्य हिस्सा है मैं ब्रह्मांड हूं उस अनुभूति को हम परमात्मा कहते हैं आपके प्रश्न पूरे हुए उसके बाद थोड़े समय के लिए जो लोग उस सुख है दो चा में अकेले में मिलने को वो अकेले में मिलने उन्हें कुछ जो अकेले में पूछना हो वो अकेले में पूछे